महाभारत पर्व पंच शांतिपर्व विजय विजयाभिलाषी राजा के धर्माकूल वर्ताव तथा युद्धनीति का वर्णन युधिष्ठिवाच अथियो सेत क्षत्रि क्षत्रि युधि कस्तस्य विजय धर्मो धर्मोत प्रेष्टो वधस्वी युधिष्ठि ने पूछा पितामह यदि कोई क्षत्रि राजा दूसरे क्षत्रि नरेश पर युद्ध में विजय पाना चाहे तो उसे अपने जीत के लिए किस धर्म का पालन करना चाहिए इस समय यही मेरा आपसे प्रश्न है आप मुझे इसका उत्तर दीजिए भूमि रक्ष श्याम चव सदा मम तम तत्र कहा राजन पहले राजा सहायकों के साथ अथवा बिना सहायकों के ही जिस पर विजय पाना चाहता हो उस राज्य में जाकर वहां के लोगों से कहे कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और सदा तुम लोगों की रक्षा करूँगा मुझे धर्म के अनुसार कर दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो उसके ऐसा कहने पर यदि वे उस समागत नरेश का अपने राजा के रूप में वर्ण कर ले तो सबके कुशल है सर्वोपाध नरेश्वर यदि वे क्षत्रिय न होकर भी किसी प्रकार विरोध करें तो वर्ण विपरीत कर्म में लगे हुए उन सब मनुष्यों का सभी उपायों से दमन करना चाहिए मत्वा, शस्त्रम परह समर्थम तम मनमान मत बचा यदि उस देश का क्षत्रिय शस्त्रहीन हो और अपनी रक्षा करने में भी अपने को अत्यंत असमर्थ मानता हो तो वहां का वहा मनुष्य भी देश की रक्षा के लिए ग्रहण कर सकता है। अथया राजा प्रत्युत कथम समय ते ब्रोह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजा पर चढ़ाई कर दे तो उस समय उसे उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिए या मुझे बताइए छिपा बिच भी कहा राजन जो कवच बांधे हुए न हो उस छत्र के साथ रणभूमि में युद्ध नहीं करना चाहिए एक योद्धा दूसरे एकाके योद्धा से कहे तुम मुझ पर शस्त्र छोड़ो मैं भी तुम पर प्रहार करता हूँ यदि वह कवच बांधकर सामने आ जाए तो स्वयं भी कवच धारण कर ले यदि विपक्षी सेना के साथ आवे तो स्वयं भी सेना के साथ आकर शत्रु को ललकारे सचेकृतृत्याुद्धेत निकृत्या प्रतिद अथ चर्म तो युद्धेत धर्म अनिवार्य यदि वह छल से युद्ध करे तो स्वयं भी उसी रीति से उसका सामना करे और यदि वह धर्म से युद्ध आरंभ करे तो धर्म से ही उसका सामना करना चाहिए न्याजा न प्रहर न घोड़े के द्वारा रथी पर आक्रमण न करे रथी का सामना रथी को ही करना चाहिए यदि शत्रु किसी संकट में पड़ जाए तो उस पर प्रहार न करे दरे और पराजित हुए शत्रु पर भी कभी प्रहार नहीं करना चाहिए क्रुद्धे जिखान सतह युद्ध में विस्लिप्त और करणीबाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए ये दुष्टों के अस्त्र हैं यथार्थ रीति से युद्ध करना चाहिए यदि कोई व्यक्ति युद्ध में किसी का वध करना चाहता हो तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए किंतु यथायोग्य प्रतिकार करना चाहिए साधु नाम तो मिथो भेदाद साधुश्चेत अभ्यथनी भवेद निप्राणो नाभि नानपत्य कथन चन जब श्रेष्ठ पुरुषों में परस्पर भेद होने से कोई श्रेष्ठ पुरुष संकट में पड़ जाए तब उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए जो बलहीन और संतानहीन हो उस पर तो किसी प्रकार भी आघात न करे भग्न शस्त्रो विपन्न कृतज्ञ वाहगृह भवेत जिसके शस्त्र टूट गए हो, जो विपत्ति में पड़ गया हो जिसके धनुष की डोरी कट गई हो तथा जिसके वाहन मार डाले गए हो, ऐसे मनुष्य भर भी प्रहार न करे ऐसा पुरुष यदि अपने राज्य में या अधिकार में आ जाए तो इसके घावों की चिकित्सा करानी चाहिए अथवा उसे उसके घर पहुंचा देना चाहिए निर्वण निर्वृण सभोक्तव्य भोक्तव्य धर्म सनातन तस्मा धर्मजोद्यम ये स्वयंभु प्रवीर किंतु जिसके कोई घाव न हो उसे न छोड़े सब सनातन धर्म है अतः धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए यह मनु का कथन है। सताम धर्म, धर्म आत्मा आत्मना पापो नृत जीवन सज्जनों का धर्म सदा सत्पुरुषो में ही रहा है अतः उसका आश्रय लेकर उसे नष्ट न करे धर्म युद्ध में तत्पर हुआ जो अधर्म से विजय पाता है है छल कपट को जीविका का साधन बनाने वाला वह वा पापी स्वयं ही अपना नाश करता नाम क्षत्रियता धर्म त्रे न जया पाप कर्म यह तो दुष्टों का काम है श्रेष्ठ पुरुष को तो दुष्टों पर भी धर्म थे ही विजय पानी चाहिए धर्म पूर्वक युद्ध करते हुए मर जाना भी अच्छा है परंतु पाप करके द्वारा विजय पाना अच्छा नहीं है ना धर्मचरित राजन सद्य फलत गौरीव भूलानी चाखाच समिगत क्षति राजन जैसे पृथ्वी में बोए हुए बीज का फल तत्काल नहीं मिलता उसी प्रकार किए हुए पाप का भी फल तुरंत नहीं मिलता है परंतु जब वह फल प्राप्त होता है तब मूल और शाखा दोनों को जलाकर भस्म कर देता है पाप प्रहेशमान से पाप पापी प्रसाधस्ती मनवाचि न भवे नहीं पासे पापी मनुष्य पाप कर्म के द्वारा धन पाकर हर्ष से खिल उठता है वह पापी चोरी से ही बढ़ता वह पाप में आसक्त हो जाता है और यह समझकर कि धर्म है ही नहीं पवित्र आत्मा पुरुषों की हंसी उड़ाता है धर्म में उसकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रह जाती और पाप के ही द्वारा वह विनाश के मुख में जा पड़ता है वह अपने कुदेवताओं सा अजर अमर मानता है परंतु से वरुण के पासों में बनना पड़ता है महाधुत सुकृत समूलादि व जैसे चमड़े की थैली हवा भरने से फूल जाती है वैसे ही पापी भी पाप से फूल पर उठता है वह पुण्य कर्म में कभी प्रवृत्त ही नहीं होता है तदनंतर जैसे नदी के तट पर खड़ा हुआ वृक्ष वहां से जड़ सहित उखड़कर नदी में बह जाता है उसी प्रकार वह पापी भी समूल नष्ट हो जाता है अथ इनम अभिनन्दंते भिन्नम कुम्भम वास्मणि तस्मा धर्मेण विजय को समिपेत भूमि पत्थर पर पटके हुए घड़े के समान उसके टूक टूक हो जाते हैं और सभी लोग उसकी निंदा करते हैं अतः अच्छा राजा को चाहिए कि वह धर्म पूर्वक ही धन और विजय प्राप्त करने की इच्छा करे इस श्री महाभारती शांति परमढ़ी राज धर्मानुशासन परवड़ी विजगी समाणते पंचनवती तमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में विजयाभिलाषी राजा का बर्ताव विषयक पंचानवेवा अध्याय पूरा हुआ